ईशावास्योपनिषद के सम्बन्ध भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं भाष्यकार भगवान ने संबंध भाष्य के प्रारंभ में ईशावास्यादि मंत्र अकर्म शेष आत्मयाथात्म्य के प्रतिपादक है ये बताया जिस आत्म स्वरूप का कर्म के साथ कर्तृत्व रूपेण संबंध नहीं हो सकता ऐसा जो अकर्ता अभोक्ता नित्य शुद्ध पापों से अविद्ध स्वरूप है उसे ईशा वाष्य इत्यादि मंत्र बता रहे हैं इसे पक्षी करते हैं यदि स्वीकार करेंगे पूर्व पक्षी है मीमांसक तो ईशा ईशावाश्यादि मंत्र रूप प्रमाणों के आधार पर यदि आत्मा का वास्तविक स्वरूप अकर्ता अभोक्ता सिद्ध हो जाए निश्चित हो जाए तब तो कर्मकांड का अधिकारी ही नहीं रहेगा तो अधिकारी का अभाव होने से कर्मकांड कांड अप्रमाण हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा इस प्रकार की मीमांसकों की आशंका का निराकरण करते हुए भास्कर भगवान ने ये बताया था कि जो लौकिक प्रमाणों से सिद्ध आत्मा का व्यावहारिक स्वरूप है व्यावहारिक प्रमाणों से निश्चित व्यावहारिक प्रमाण है प्रत्यक्षादि उनसे निश्चित आत्मा का व्यावहारिक स्वरूप है जिसे लौकिक प्रमाण सिद्ध आत्मस्वरूप कहा जाता है वो है सोपाधिक आत्मस्वरूप कार्यक्रम संघात से संश्लिष्ट आत्मस्वरूप और जब तक कार्यक्रम संघात से वस्तुतः आत्मा भिन्न होने पर भी अभिन्न सा प्रतीत होता है तब तक उस कार्यक्रम संघात संश्लिष्ट आत्मस्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व भी रहता है और पाप विधत्वादि भी रहता है ऐसा व्यावहारिक प्रमाणों से कार्यक्रम संघात से संश्लिष्ट कर्ता भोक्ता पापादि से विद्ध अपने आप को जो मानता है उसे श्रुति ने कर्मकांडात्मिका श्रुति ने वर्णाश्रम विहित कर्मों का विधान किया है वह व्यावहारिक आत्म स्वरूप को ही अपना स्वरूप समझ रहा है जो उसे कर्मकांड का अधिकारी माना जाता है ये कहा गया उसी के लिए कर्म का विधान है अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि से और मां हिंसा सर्वा भूतानि इत्यादि से हिंसादि का निषेध है यानी विधि निषेधात्मक कर्म कांड का अधिकारी अपने आप को अविद्या अवस्था में कर्ता भोक्ता अनुभव करने वाला जो है वो है ठीक ओ तो जिन लोगों के दृष्टि में ज्ञानकांड और कर्म कांड ऐसे वेद के दो प्रकरण हैं उनके लिए पूर्व कांड है कर्म कांड उसका तात्पर्य अवधारण करने के लिए बनाया गया जयमिनी जी के द्वारा जो दर्शन है उसे पूर्व मीमांसा दर्शन कहते हैं और ज्ञान कांड का तात्पर्य अवधारण करने के लिए बनाया गया व्यास जी के द्वारा जो दर्शन है ब्रह्म सूत्र उसे उत्तर मीमांसा कहते हैं ये उन लोगों में प्रसिद्धि है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा की जो अलग अलग दो क्या दो कांड स्वीकार करते हैं मीमांसकों के अनुसार तो जब एक ही कांड है तो एक ही मीमांसा है तो दे दे। कौन या वो जयमिनी जी भी तो व्यास जी के शिष्य होने से ये सारी व्यवस्था स्वीकार करता है, लेकिन उनका कर्तव्य है इतना ही कि कर्म का तात्पर्य वेद का तात्पर्य कर्म में निर्धारित करना इसके लिए जो जो करना पड़े वो कल्पना और युक्तियां वो रखते हैं ठीक है तो उस दृष्टि से वे कहते हैं कि वेद का एक ही कांड है संपूर्ण वेद वेद है और वह कर्म परक है कौन मीमांस और जो ऐसा मानते हैं उनके दृष्टि में उत्तर मीमांसा का आरंभ करने की आवश्यकता ही नहीं है ब्रह्म सूत्र अनारंभनीय है क्योंकि ब्रह्म सूत्र तो ज्ञान कांड का तात्पर्य उदाहरण करता है तो ज्ञान कांड तो दूसरा कोई है ही नहीं ये मीमांसक मानेंगे ठीक है तो पूर्व मीमांसक उत्तर मीमांसक उन लोगों के दृष्टि में है जो छे दर्शन मानते हैं ज्ञान कांड को कर्म कांड से अलग मानते हैं उनके दृष्टि में पूर्व मीमांसा अलग उत्तर मीमांसा अलग तो छे दर्शन है ही हैं आस्तिक वो मानता है कौन जिज्ञासु वर्ग जो किसी मत मतांतर में न पढ़कर के वास्तविकता को समझना चाहता है उनके दृष्टि में तो ज्ञान कांड कर्म कांड ये दो कांड है ज्ञान कांड का तात्पर्य बताने के लिए उत्तर मीमांसा है पूर्व मीमांसा कर्मकांड का तात्पर्य बताने के लिए है और ये जो व्यवहार किया जाता है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा आदि वो तत्व जिज्ञासु की दृष्टि से व्यवहार होता है तो इस प्रकार उनके लिए विधि निषेधात्मक कर्मकांड प्रमाण है सार्थक है कर्मकांड के अधिकारी वे हैं, जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहे हैं ये जो भाष्कर भगवान ने इस वाक्य से कहा था तस्मात आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व इस वाक्य से इसमें मीमांसकों का भी समर्थन बताया जा रहा है मीमांसक भी ऐसा ही मानते हैं इस अभिप्राय से भाष्य में यो ही कर्म फलेन अर्थिदृष्टे न ब्रह्मवर्च साधिना आदिष्टे न स्वर्गा वाक्य लिखा है अधिकार विदो वदन्ति यहाँ तक तो अधिकार विद है मीमांसक और मीमांसकों ने पूर्व मीमांसा के तीसरे अध्याय में ये बताया है कि अधिकारी कर्मकांड का वह व्यक्ति है जो अपने आप को कर्म कांड के द्वारा विहित कर्मों का फलार्थी समझता है योही ही कर्म फले न अर्थी तो कर्म कांड के द्वारा विहित कर्मों का जो फल है अभ्युदय रूप वह चाहता है जो उसे कहा जाता है कर्म कर्मफलेन अर्थी कर्म फलार्थी और जो कर्म फल हैं वो दो प्रकार का है दृष्ट कर्म कर्मफल अदृष्ट फल, कर्म फल। इसलिए कहा गया दृष्टे न ब्रह्मवर्चसादिना और अदृष्टे न कर्म कर्मफले ये कर्म फल के अवान्तर दो भेद बताए हैं तो दृष्ट ब्रह्मवर्च आदि और अदृष्ट जो स्वर्ग आदि कर्म फल है उसकी चाह जिसके अंदर है वह कर्म में अधिकारी है उसकी चाह का विषयभूत फल का साधन कर्म है और उस साधन का अधिकारी वो माना जाएगा जो कर्मफल चाहता है साध्य के साध्धे को चाहने वाला ही साधन का अधिकारी है साध्य है यदि कर्मफल तो उसका साधन है कर्म उसका अधिकारी हो जाएगा कर्मफल रूपी साध्य को चाहने वाला उस साध्य की प्राप्ति का साधनभुत कर्म करेगा और एक विशेषण था केवल कर्म फलार्थी होने मात्र से ही काम नहीं चलता उसके लिए फिर वैदिक कर्म का अधिकारी जिसका वेद अध्ययन में अधिकार है वो है वेद अध्ययन में अधिकार है, है द्विजाति का इसलिए द्विजाति रहम यह अभिमान भी जो करता है त्रैवर्णिक जो है और साथ में त्रैवर्णिक भी हो कर्म फलार्थी भी हो लेकिन यदि परियुदस्त है का मतलब शास्त्र के द्वारा कर्म में निषिध है कर्माधिकारी अनधिकारी बताया है तो कर्म अनधिकार प्रयोजक धर्म कुछ होते हैं कान उन कान कु कर्म अनाधिकार प्रयोजक धर्म से जो अपने आप को रहित अनुभव कर रहा है विकलांग नहीं अपितु सकलांग अनुभव कर रहा है जो सकलांग है और विद्वान भी होना चाहिए साधन का ज्ञाता होना चाहिए विद्वान का मतलब जिस फल को चाहता है उस फल के साधन का यथार्थ बोध जिसे है और कर्म करने में जो दक्ष हैं, कुशल हैं, ऐसा जो मनुष्य हैं, व्यावहारिक प्रमाण से सिद्ध आत्मा का इस प्रकार का स्वरूप अपने आप में देख रहा है वह कर्म में अधिकारी है ऐसा मानना है मीमांसकों का और वही हमने भी कहा है कि आत्मा का परमार्थ स्वरूप तो न तो वह किसी आत्मा किसी वर्ण विशेष का नहीं है इसलिए अपने आप को ब्राह्मणों अहम क्षत्रियो अहम ऐसा अभिमान नहीं करेगा जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप अनुभव कर रहा है वह ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्ण और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रम शरीर के होते हैं तो शरीर के साथ आविद्यक तादात्म्य जिसका है वह शरीर के वर्ण तथा आश्रमों से अपने आप को तद तद वाला तथा आश्रम वाला समझेगा वर्ण आश्रम, आश्रम में अभिमान करेगा जो शरीर से अविद्यक तादात्म्य करता है और जिसकी शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान की निमित्तभूता अविद्या आत्म आत्मयाथात्म्य बोध से निवृत्त हो गई है उसका शरीर में तादात्म्य अभिमान न रहने से ब्राह्मणो अहम ब्रह्मचारी गृहस्थो अहम इत्यादि अभिमान नहीं करेगा तो ये अभिमान जिसका नहीं है वह कर्म में अधिकारी भी नहीं है इसलिए जिसका कर्म में अधिकार नहीं है वह तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभिज्ञ है उसका कर्म में अनाधिकार मानना उचित ही है अधिकार न मानना अभी जिसका जिसकी वो अविद्या अविद्यावृत्त नहीं हुई है शरीरादि में आत्माभिमान की हेतु होता ऐसा जो स्वरूप विषयक अज्ञानवान है अविद्यावान है वो भी यदि कर्म फल के प्रति विरक्त है नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक जिसे वैराग्य हुआ है उसका भी शास्त्र कहता है अभी अज्ञानी होने पर भी कर्म में अधिकार नहीं अपितु कर्म त्याग में अधिकार है वैराग्यवान का और ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन का वो अधिकारी है श्रवण मनन आदि के अधिकारी को ज्ञान अधिकारी माना गया ज्ञान निष्ठा का अधिकारी माना गया कर्म निष्ठा का अधिकारी नहीं है इसलिए अविद्यावान पुरुषों में भी दो प्रकार के पुरुष हैं एक अशुद्ध चित्त इसलिए कर्म फल के प्रति आसक्त वो कर्म के अधिकारी और दूसरे शुद्ध चित्त होने से नित्य नित्य वस्तु विवेक पूर्वक कर्मफल के प्रति विरक्त वे कर्म में अनधिकारी है अज्ञानी होने पर भी वे तो आत्म आत्मयाथात्म्य अनुभव के अंतरंग साधन श्रवणादि के अधिकारी होंगे न कि बैरंग साधन के इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान वाशा मंत्र रूप जो ज्ञान कांड है उसके अधिकारी को बता रहे हैं आगे येते मंत्र आत्मनो याथात्म्य प्रकाशन आत्म विषय स्वाभाविक संसार धर्म संसारधर्म विच्छि साधन आत्मेकवादि विज्ञानम इति एवं उक्त अधिकारी अभिदे प्रयोजनान प्रयोजना संक्षेपतो तो व्याख्या हाँ, क्या इति के पास तो नहीं है वहां है के पास उत्पादय हाँ, होना तो इति के पास चाहिए इती के पास है आपके पास हाँ तो आ है तो ठीक है उत्पादयंती इति वो ठीक है हाँ। समाप्ति नहीं ये बताया जा रहा है कि ये स्वतंत्र अनुबंध चतुष्टय वाला है उनतालीसवाध्याय चालीसवाध्याय हाँ। इसलिए अनुबंध चतुष्टय युक्त होने से इति शब्द हेतु अर्थ में हेतु अर्थ में समाप्ति अर्थ में नहीं हेतु अर्थ में निकलेगा तो इसका कर्म कांड में ही अंतर्भाव इसलिए नहीं और कर्म शेष इसलिए ईशावास्यादि मंत्र नहीं है कि इनका स्वतंत्र अनुबंध चतुष्टय है उनतालीस अध्यात्मक जो एक कर्मकांड है उसका अनुबंध चतुष्टय अलग है उसका अधिकारी अधिकारी है कर्मफलार्थी और अपरियुदस्त विद्वान दक्ष इन चार विशेषणों से युक्त माना जाता है कर्मकांड का अधिकारी और विषय है कर्म और फल है अभ्युदय उसको चाहने वाला अधिकारी और संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावादि बन जाएंगे ये जो कर्म कांड का अनुबंध चतुष्टय है इससे भिन्न अनुबंध चतुष्टय ज्ञान कांड का है वो अनुबंध चतुष्टय क्या है तो कहा इसका विषय है ब्रह्मात्म एक ईशावास्यादि का अद्वितीय ब्रह्म विषय है और अद्वितीय ब्रह्म विषयक ज्ञान तथा अज्ञान की निवृत्ति यह अवांतर फल है और शोक मुहादि संसार की निवृत्ति यानी मोक्ष मुख्य प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति मुख्य प्रयोजन कहो ब्रह्मात्म ज्ञान अवांतर प्रयोजन का और इन उभय प्रयोजन को चाहने वाला जिसे मुमुक्षु कहा जाता है जिज्ञासु कहा जाता है वो अधिकारी है ब्रह्मत्मेकत्व ज्ञान चाहने वाला और उसका फल मोक्ष चाहने वाला अधिकारी है तो मोक्ष मोक्षण है मुमुक्षुता उपलक्षण है पूर्ववर्ती तीन साध, साधनों का नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शम दमादिष्ठ संपत्ति पूर्वक मुमुक्षा संपन्न मनुष्य ये ईशावाश्यादि ज्ञान कांड का अधिकारी है और संबंध हो जाता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध ईशावाश्यादि मंत्र और ब्रह्मात्म एकत्व इनका प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है तो इस प्रकार ये अनुबंध चतुष्टय पूर्ववर्ती उनतालीस अध्यात्मक प्रकरण का जो है उससे विलक्षण अनुबंध चतुष्टय चतुष्ट चालीसवे अध्याय का है ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रात्मक जो 40 चालीसवाध्याय वह पूर्ववर्ती प्रकरण के अनुबंध चतुष्टय से विलक्षण अनुबंध चतुष्टय वाला होने से एक स्वतंत्र प्रकरण माना जाएगा और अलग प्रकरण होने से वह उसके अधिकारी के लिए इन 40वें अध्यात्मक ज्ञान कांड के प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान प्राप्त करना जो चाहता है जो जिज्ञासु है उसे इन मंत्रार्थों का सम्यक बोध हो इसलिए मंत्रार्थ व्याख्या हो जाएंगे मंत्र व्याख्या हो जाएंगे उनके लिए इसलिए व्याख्यान करना उचित है ये भस्कर भगवान कह रहा है कि तस्मात ये ते मंत्रा यानी ईशावास्य इत्यादि चालीसवे अध्याय रूप मंत्र आत्मनो याथात्म प्रकाशन आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञापन करके ज्ञापन प्रकाशन का अर्थ है ज्ञापन आत्म विषय स्वाभाविक अज्ञान निवर्तयंत तो आत्म विषयक जो अज्ञान है उस अज्ञान का विशेषण है स्वाभाविक यानी अनादि सिद्धम अज्ञान अनादिकाल से है तो अनादिद्ध जो अज्ञान आत्म विषयक उसको निवर्तयन ये निवर्तयंत विशेषण है मंत्रा का मंत्रा प्रथमा बहुवचन है ना और निवर्तयंत भी प्रथमा का बहुवचन है निवर्तयत ये क्षत्रि प्रत्यन्त है उसका कुरन कुरंत कैसे बनता है ऐसे निवर्तयन निवर्तन तवर्तयन जस का रूप है और का कर्म है अज्ञानम तो अनादि सिद्ध आत्म विषयक अज्ञान को निवृत्त करते हुए यह मंत्र क्या कर रहे हैं जब अज्ञान ही तो शोक शोकमुहादि संसार धर्मों का हेतु है इनके हेतुभूत संसार धर्म के हेतुभूत अज्ञान का निवर्तक बन रहा है तो फिर ये भी नहीं रहेंगे इनको भी निवृत्त करेगा इनकी निवृत्ति ही तो मोक्ष है इस प्रकार मोक्ष के संपादक बन जाता है ये कह रहे हैं कि शोक मोहादि संसार धर्म विच्छि साधनम आत्म एक विज्ञानम उत्पादयती उत्पादयती लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है करता है ये ते मंत्रा हाँ? ये तिगंत है हां हाँ? उत्पादी ये यानी ज्ञान उत्पन्न होता है और ये उत्पन्न करते हैं उत्पन्न करते हैं ये उत्पन्न होता है ज्ञान और ये उत्पन्न करते हैं उत्पाद अंतिकार्थ है उत्पन्न करते हैं उत्पादक बनते हैं उत्पादक कहते उत्पन्न करने वाले को हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। वैसा ये क्षेत्र क्या नाम निजंत है तो ये मंत्रा आत्म एकदि विज्ञान उत्पादयती ये जो मंत्र है ईशावाश्यादी ये आत्म एकत्व तो विज्ञान के उत्पादक बन जाते हैं आत्म एकत्व तो विज्ञान को उत्पन्न करते हैं ये आत्म एकत्व तो विज्ञान कैसा है तो उसका एक विशेषण है शोक मुहादी संसार धर्म विच्छि साधनम ये आत्म एकत्व तो विज्ञान शोक मुहादि रूप जो संसार धर्म है इनके विच्छित्ती यानी निवृत्ति का साधन है आत्म एकत्व विज्ञान से ही शोक मुहादि की निवृत्ति होती है इसलिए आत्म एकत्व विज्ञान को कहा जाता है शोक मुहादि संसार धर्म विच्छि साधन आत्म एकत्व विज्ञान है और इस विज्ञान के उत्पादक है ईशा ईशावाश्यादी मंत्र का मतलब ईशा ईशावाश्यादी मंत्रों का प्रयोजन हुआ अवान्तर प्रयोजन आत्म एकत्व विज्ञान तो जो जिस विषय का ज्ञान कराता है उसे माना जाता है उस विषय में प्रमाण ईशावाश्यादी तो आत्म एकत्व तो का ज्ञान करा रहे हैं इसलिए आत्म एक हो जाएगा ईशावाश्यादी मंत्रों का विषय वे हो जाएंगे आत्म रूप विषय में प्रमाण तो आत्म एक तो विषय हुआ उसका ज्ञान हुआ अवानतर फल और मुख्य फल हुआ शोक मोहादि संसार धर्म की समूल निवृत्ति और इसको चाहने वाला अधिकारी वो हो जाएगा तो ये आगे कहते हैं कि इति, यानी इस कारण से उत्पादयती में उपसर्ग है पद गतो धातु है और हाँ? नीच हो गया फिर उससे पद धातु से उत उपसर्ग है हाँ, पादी हो गया ना फिर पादी धातु बन जाएगा नीच होकर के एक हेतुमती चो सूत्र है ना निजंत में तो हेतुमती चौ सूत्र से नीच हो गया नीच का ई रहता है वो नीत होने से आ, अत उपधाया इस सूत्र से नीत प्रत्यय परे रहते वृद्धि होती है उपधाभूत उपधा आकार को प्रयोजक का व्यापार जो प्रेरणा है उस अर्थ में नीच प्रत्यय हुआ हेतुमती सूत्र से और फिर आज, आ, उपधा को वृद्धि होकर के आदि वृद्धि नहीं उपधा वृद्धि है अतउपधाया एक सूत्र है ना, से ईत प्रत्य पर रहते उपधाभूत आकार को वृद्धि होती है वो वृद्धि होकर के बन जाता है पादी धातु उत्पर्ग है उत्पादी इससे लट लकार वर्तमान लट से लट के स्थान पर तीप कर्तरी सब से सब सारो धातु धातुओं से गुण और अयादेश होकर के उत्पादयति बन जाता है बहुवचन में उत्पादयती तो आत्म आत्मयाथात्म हाँ, ये ते मंत्रा आत्म एकत्व विज्ञानम उत्पादयती और उत, इन मंत्रों से उत्पन्न हुआ जो आत्म एकत्व विज्ञान है वो क्या करता है शोक मुहादि संसार धर्म का हेतुभूत जो अज्ञान है उस अज्ञान सहित इन धर्मों की निवृत्ति करता है संसार का विच्छेदक बन जाता है विच्छित्ती कर लेता है समूल इन धर्मों की विच्छित का ही नाम है मोक्ष इस प्रकार ये मोक्ष का हेतु है और इसको चाहने वाले उभय प्रकार का प्रयोजन यहां पर बताया मोक्ष रूपी मुख्य प्रयोजन और ज्ञान रूपी अवान्तर प्रयोजन इसको चाहने वाला अधिकारी हो जाएगा तो ये कहते हैं इतव उक्त अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनान मंत्रान तो उक्त अधिकारी ये उक्त का तो अन्वय सबके साथ करना पहले अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजन इसमें द्वंद्व समास करना इतर इतर, इतर द्वंद्व अधिकारी है वह प्रकार का फल चाहने वाला और अभिधेय है ब्रह्मात्म एक अभिधेय कहते विषय को तो मंत्रों का अभिधेय यानी विषय वो है प्रतिपाद्य विषय आत्म और संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप और प्रयोजन ये उभय प्रकार का प्रयोजन मोक्ष और ज्ञान ये प्रयोजन हुआ फल इन चारों का इतरेतर दो समास हुआ और फिर उक्तानी अधिकारी अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनानी ये शाम मंत्राणाम ऐसा बौवरी समास कर लो बौरी समास तो उन मंत्रों को कहा जाएगा उक्ताधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजना मंत्रा और प्रथमा का बहुवचन है द्वितीया का बहुवचन है मंत्रान तो उक्त अधिकारी ये दोन दो समाज के आदि में उक्त पद है ना ये प्रत्येक के साथ अन्वित होगा एवं उक्त अधिकारी एवं उक्त अभिधेय एवं उक्त संबंध एवं उक्त प्रयोजन ऐसा प्रत्येक के साथ अन्वय होगा तो ये जो उक्त अधिकारी मंत्र उक्त विषय मंत्र उक्त संबंध मंत्र उक्त प्रयोजन मंत्र का मतलब अनुबंध चतुष्ट मंत्र वे हैं चालीसवें अध्याय में आए हुए ईशावास्यादि ये विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध रूप अनुबंध चतुष्टय सम्पन्न है इसीलिए संक्षेपत व्याख्यास्याम। इति शब्द ये व्याख्या श्याम में हेतु को बताने वाला तो ये विशिष्ट अनुबंध चतुष्टय संपन्न ये मंत्र होने से स्वतंत्र प्रकरण है और इन मंत्रों का जो अधिकारी है वह इन मंत्रार्थों को जानना चाहता है तो उसके ज्ञान के लिए इन मंत्रों का हम व्याख्यान करेंगे व्याख्याश्याम दृढ़ लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है वह व्याख्याश्याम और बहुत, बहुत विस्तार से व्याख्यान नहीं करेंगे इसलिए कहा संक्षेपत संक्षेप से इन मंत्रों का हम व्याख्यान करेंगे व्याख्याश्याम का कर्म है मंत्रान व्याख्याश्याम अनुबंध चतुष्टय संपन्न मंत्रों का हम व्याख्यान करेंगे व्याख्याशाम। इस प्रकार ये सम्बन्ध भाष्य का विचार पूरा हो जाता है अब मंत्र प्रारंभ होते हैं तो मंत्र का उच्चारण कर लें श्यमद यकिंच जगत तेन त्यक् भुंजी था गृध कस्य तो इस मंत्र के पूर्वार्ध का अन्वय इस प्रकार है कि जगत्याम जगत जगतवाश्यम ऐसा करिए जगत्याम जगत जगत तद इदम सर्व ईशावाश्यम जगति शब्द का सप्तमी का एक वचन है जगत्याम जगती यह पृथ्वी का पर्यावाचक शब्द है पृथ्वी के अनेक नाम है ना उसमें एक जगति भी नाम है पृथ्वी का इसलिए जगति का अर्थ निकलेगा पृथ्वी व्याम और ये पृथ्वी उपलक्षण है पूरे संसार का अनात्म वर्ग मात्र का तो जगत्याम यानी समस्ते संसारे यत जगत जो कुछ भी वस्तुएं हैं जगत पदार्थ है वे सब ईशा वास्यम ईश्वर रूप से आच्छादनीय है ईश्वर रूप से आच्छादनीय का अर्थ है ईश्वर रूप से ग्राह्य है ग्रहण करने योग्य है यानी छादोज्य उपनिषद में सर्व ख ब्रह्म यह वाक्य जो कहता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है वही यहां जगत्या यकंच जगत तदम सर्व ईशावाश्यम इस वाक्य से भी बताया जा रहा है इदम सर्वम ईशा यह सारा संसार ईशा यानी परमात्म रूप से वाष्यम यानी आच्छादनीय है अर्थात ग्रहण करने योग्य है जो जगत का रूप है नाम रूप कर्मात्मक इसे आच्छादित करने का अर्थ है जगत का जो जगदात्मक रूप है उसे उसके वास्तविक अधिष्ठान स्वरूप से गृहित करना सर्पादि का जो अध्यस्थ सर्पादि हैं उनका जो नाम रूपात्मक स्वरूप है सर्पोयम ये नाम शब्द प्रयोग और उनका जो अर्थ है इसका आच्छादन रस्य रूप से करना है अर्थ है रस्सी रूप से रस्सी को ग्रहण कर लेंगे तो अध्यस्त नाम रूपात्मक सर्पादि रहेंगे ही नहीं ओ रस्सी रूप से ही ग्रीत होंगे वस्तुत ऐसे ही यह समस्त नाम रूप कर्मात्मक जगत का जो अधिष्ठान है जिसमें यह अध्यस्त है वो है ईश शब्द से ग्राह्य अधिष्ठान शास्त्र कहता है कि यह सारा का सारा ब्रह्म में अध्यस्त है इसलिए ईश शब्द का अर्थ है ब्रह्म जगत का अधिष्ठान अंतर्यामी और उसी में यह सारा नाम रूपात्मक प्रपंच अविद्या से कल्पित है उस परमात्मा के अद्वितीय स्वरूप रूप अधिष्ठान के अज्ञान को अविद्या कहा जा रहा है उस अविद्या से परमात्मा एक होता हुआ भी जगत रूप से भास रहा है जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी सर्पादी विकल्पों के रूप में भासती है सर्पादी रूप नहीं होती प्रतीत होती है वैसी अपने विवर्त रूप से ऐसे ये जगत जो है परमात्मा का विवर्त है परमात्मा विवर्त उपादान कारण है जगत विवर्त कार्य है तो विवर्त कार्यात्मक जो जगत है इदम सर्वम शब्द से ग्राह्य उसे उसके विवर्त अधिष्ठान विवर्त उपादान कारण जिसे अधिष्ठान कहा जाता है तद्रूप से आच्छादन करना चाहिए कह कर रहा है तद्रूप से आच्छादित करने का अर्थ होता है अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त का बाध तो ईशा वास्यम इदम सर्वम का है ब्रह्म में अध्यस्त ये सारा जगत ब्रह्म ज्ञान से बाध योग्य है बाधित करने योग्य है ईशावाच्यम से बताया गया का मतलब जैसे तत्वसी वाक्य से कहा जाता है शब्द से सदैव सो से लिया जिसको लिया गया उसको लेना है रोही तुम हो का अर्थ है जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं इस ज्ञान से फिर सारा जो अध्यस्त जगत है वह बाधित हो जाता है क्षेत्रज्ञ ज्ञान चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र में जो उपदेश है ईशी का एक प्रकार से वह स्मृति अनुवाद है इसका अनुवाद है ईशा वाष्यम से भी कहा जा रहा है कि वहा यहाँ पर ईशा शब्द से जिसको लिया गया उसको माम शब्द से लिया जा रहा है गीता के क्षेत्र चापी माम विधि में Mujmya. और स तो शब्द से क्षेत्र को भी लेना है क्षेत्र शब्द से जिसको लिया गया वहां पर स तो शब्द से क्षेत्र को लिया गया और वह क्षेत्र यहाँ पर इदम सर्वम शब्द से लिया जा रहा है इदम सर्वम यानी क्षेत्र मात्र महाभूतान्य अंकार बुद्धि व्यक्त से लेकर के संघात चेतना धृति तक बताया गया जो क्षेत्र है उसे इदम सर्वम शब्द से लीजिए वह ईशावास्य है मतलब उसके अधिष्ठान रूप से ग्रहण करने योग्य है इस प्रकार यहां जो तत्व विचार करने में समर्थ है उसके लिए ईशावास्यम इस वाक्य से तत्व विचार का विधान है तत्व ज्ञान का साधन भूत जो तत्व विचार जिसे श्रोतव्य मंतव्य निधि के द्वारा बताया गया मैत्री ब्राह्मण में अमृत अमृतत्व की प्राप्ति के लिए आत्मदर्शन साधन है और आत्मदर्शन का साधन क्या है वो आत्मदर्शन अमृत अमृतत्व की प्राप्ति का हेतु किससे होगा तो कहा दृष्टव्य स्रोतव्य मन, मंतव्य निधिध्यासितव्य तो श्रवण मनन निदिध्यासन को यहां पर बताया जा रहा है आच्छा के आच्छादन करना है तत्व दृष्टि को अपनाना तत्व दृष्टि से जगत का बाध अध्यस्त का बाध तो जिस ज्ञान से अध्यस्त का बाध होता है उस ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण आदि का विधान ईशावास्यम शब्द से किया जा रहा है श्रवणादिना प्राप्त न अधिष्ठान ज्ञाने बाधनीयम् और अध्यस्त का बाध होते ही अमृतत्व की प्राप्ति है स्वरूप अवस्थान होता है न तो एक प्रकार से जैसे आत्मज्ञाने न अमृतत्व प्राप्तव्यम ये कहा आत्मावार्य द्रष्टव्य से याज्ञवल के जी ने को अमृतत्व तो कामे न आत्मा ऐसे स्वरूप अवस्थान रूप जो मोक्ष है उस मोक्ष के लिए बहुत जरूरी है जगत का बात करना जब तक अनात्मा जगत का बाध नहीं होता तब तक अहंता स्वस्वरूप में अवस्थित नहीं होती स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता इसलिए कहा कहा जा रहा है कि स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष के लिए क्या करें तो उपाधि का बाध करें ईशावा श्रम उपाधि का बाध कैसे होगा तो तत्व ज्ञान से और तत्व है ईश शब्दित परमात्मा जगत का अधिष्ठान तो जगत को उसके तत्व रूप से यानी परमात्म रूप से ग्रहण करने से अध्यस्त का बाद होगा अब ये अध्यस्त का परमात्म रूप से ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो जगत का जो तात्विक रूप है उसका विचार करना पड़ेगा जगत का यानी कार्य का जो उसका अपना रूप है नाम रूप कर्मात्मक उसकी बाधक और इसके अधिष्ठान रूपता की साधक जो युक्तियां हैं उससे चिंतन करना पड़ेगा ये मनन हो जाएगा और मनन के लिए आवश्यक है पहले जगत का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है इसे बताने वाले मंत्रार्थों का उपक्रम उपसारादि से तात्पर्य निर्णय मंत्रों का रूप विचार तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार ये करके फिर मनन और मनन के बाद निधि ध्यास करें ये यहां पर ईशावास्यम से कहा जा रहा है ईशावास्यम इदम सर्वम से श्रवण वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन का अर्थ होता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर इसका चिंतन ब्रह्म की सत्यता जीव ब्रह्म एकत्व का निर्धारण अनुकूल विचार और जगत के मिथ्यात्व तो विषयक विचार ये करें इससे फिर प्रमा होगी समस्त जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है वो मैं हू इसलिए सारा जगत मेरे में ही अध्यस्त है। इसलिए मैं ही समस्त जगत का तात्विक स्वरूप हूं इत्याकारक अनुभव प्राप्त करें तो ईशा वाष्यम इदम सर्वम तो इदम सर्वम पदार्थ को बताने के लिए ही द्वितीय पाद है जगत्याम यत्किंच जगत का मतलब संसार में स्थित सारी वस्तुएं ब्रह्मरूप है क्योंकि ब्रह्म में ही कल्पित है ब्रह्म से अलग नहीं है ये विचारात्मक साधन का विधान हो गया जो विचार में कुशल है समर्थ है उनके लिए जो विचार नहीं कर सकते उनके लिए ये भावना कि केवल जगत के कुछ प्रतीकों को मात्र परमात्मा न समझ करके जगत की हरेक वस्तु को देख करके यह परमात्मा ही है उपनिषद प्रतिपाद्य ऐसी भावना करें चर्म चक्षु तो दिखाएगा जगत के नाम रूपात्मक स्वरूप को लौकिक प्रमाण बताएंगे अलौकिक प्रमाणों से प्रतीयमान जो नाम रूपात्मक वस्तुएं हैं उनकी उनमें भावना करनी है कि यह उपनिषद प्रतिपाद्य ईश शब्दित ब्रह्म ही है ऐसी भावना कर ले जैसे विष्णु उपासक शालिग्राम को देख करके विष्णु की भावना करता है शिव उपासक नर्मदा जी के कंकड़ को देख करके शिव की भावना करता है ऐसे ब्रह्म उपासक क्या करते हैं ईशा वास्यम यह मंत्र कह रहा है कि संसार की जो भी वस्तु दिख रही है उस वस्तु को ईश्वर रूप से ग्रहण करता है उसमें ईश्वर की दृष्टि करता है ईश्वर की भावना बनाता है तो इस प्रकार ये हो जाएगी ईश्वर भावना यानी उपासना समस्त की ईश्वर रूप से उपासना ये में, में, में कहा तोमर रात्मा मेवम इसलिएकारणे कहम तमुरिरात्मा चरछिन्ना पिणता बिभ्रतुर वैंत न भवसि का ही विधान कर वहां पर एक प्रकार से अनुवाद है कहते हैं जो परिचिन्न दृष्टि वाले हैं वो आपके अष्टमूर्ति की भले ही उपासना करते हो शिव जी की अष्टमूर्तियां हैं अर्क सोम आत्मा और ये पंचभूत इनको माना जाता है शिव की अष्टमूर्ति और शिव की इन अष्ट मूर्तियों के उपासक इन आठों को देख करके मानते हैं कि यह शिव ही है त्वरक तो यानी सूर्य को देखते हैं भावना करते कि तुम यानी शिव जी है सोम यानी चंद्रमा को देखते हैं शिव की भावना करता है। पृथ्वी को देखते हैं आत्मा को देखते हैं भावना करते हैं इसकी है आत्मा यानी जीवात्मा और ये बाकी पांच भूत ऐसे अष्टमूर्ति की उपासना करने वाले भले ही आपको अर्क आदि रूप देख ले। लेकिन मुझे पूछ लो तो मेरा मेरी अनुभूति तो ये है तु तत्व न विद्मह हम तो उस वस्तु को जानते ही नहीं है यम न भवसि जो आप नहीं हो ऐसी वस्तु हम जानते ही नहीं है का अर्थ है कि सर्व खलदम ब्रह्म है ईशावाश्यम ये दृष्टि है पुष्पदंताचार्य जी की इसलिए उनको तो सब शिव रूप ही दिखता है शिव से अलग दूसरी कोई वस्तु हमें नहीं दिखती जो आपसे अलग हो मात्र आठ मूर्ति ही आप हो ऐसा नहीं तो वहां पर भी शिवमयम स्त्रोत्र में व्यय तु न तत तत्व यम न भवसी में यही ईशावाश्यम का उपदेश है एक प्रकार से तो विचार समर्थ अधिकारी के लिए समस्त जगत का ब्रह्म रूप से विचार करना चाहिए ये विधान है यहाँ और जो विचार में असमर्थ है उसे समस्त जगत की समस्त वस्तुओं में ईश्वर की भावना करनी चाहिए ये उपदेश है और इन दो साधनों के जो अधिकारी हैं भावना करने में जो समर्थ हैं सारे जगत की ईश्वर के रूप में भावना करने में जो समर्थ हैं उसका भी और आपका समस्त जगत का ब्रह्म रूप से विचार करने में जो समर्थ है ऐसे विचार के अधिकारी का भी बहिरंग साधन जो कर्म है उन कर्मों में अधिकार नहीं अपितु बाह्य कर्तव्यों को छोड़कर के इन्हीं भावना को सुस्थिर करने में या विचार की दृढ़ता में विचार का अनुभव में पर्यवसान करने में ही अधिकार है इसे बताया जा रहा है तेन त्यक् नुंजी था से तो तेन त्यक्न इसमें त्यज धातु से अक्त प्रत्यय भावार्थ में हुआ है कर्मार्थ में भी हो सकता है लेकिन यहां कर्मार्थ में नहीं भावार्थ में है तो इसलिए त्यक्त शब्द का अर्थ त्यागी हुई वस्तु ये नहीं होगा कर्म अर्थ में करेंगे तो त्यागी हुई वस्तु ये त्यक्त शब्द का अर्थ निकलेगा जब अख्त प्रत्यय कर्म अर्थ में करेंगे तो और भाव अर्थ में करते हैं यदि अख्त प्रत्यय तो उसका अर्थ निकलेगा धातु अर्थ जो धातु का अर्थ है वही तो तेज धातु का अर्थ होता है त्याग इसलिए त्यक्तेन का अर्थ निकलेगा त्यागेन और तेन शब्द का अर्थ है श्रुति प्रसिद्धेन तेन ये सरो नाम है वह अमृतत्व के साधन के रूप में श्रुति के द्वारा विहित जो त्याग है उसका परामर्शक है तो अन्य श्रुति कहती हैं न कर्मणा न धन न कर्मण है न प्रजया न कर्मणन त्याग नेक अमृतमनसु तो त्याग नेके अमृतत्वसु यहाँ पर अमृत आनसुका है अमृतत्व प्राप, प्राप्त प्राप्तवत ये के यानी पूर्व अधिकारी न तो पूर्व अधिकारी जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है उन्होंने त्याग से ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया है तो त्यागे न के अमृतत्व मानसु यह श्रुति त्याग अमृतत्व प्राप्ति के साधन के रूप से बता रही है उस त्याग को श्रुति प्रसिद्ध त्याग को ग्रहण करने के लिए तेन शब्द हैं तो तेन त्यागे न का अर्थ निकलेगा श्रुति प्रसिद्धे न्यागेन तेन त्य का अर्थ भुंजी था भुज धातु हैं पालन और अभ्य व्यवहार अर्थ में अभ्य व्यवहार कहा जाता है भोजन को तो पालन और भोजन अर्थ में भूज धातु है उसमें से भोजन अर्थ में तो आत्मने पद होता है भूजो अनवने अने पालन अर्थ में अवन तो होता है पालन अनवन का निकलेगा भोजन भूंगते तो अर्थ निकलेगा खाता है और भुनक्ति का अर्थ निकलेगा पालन करता है तो यहां भुंजी था आत्मनिपद है ना तो अर्थ निकलना चाहिए था खाना चाहिए लेकिन खाना तो क्या होगा यहां ये यह आत्मबुद्धि पालन, पालन अर्थ में यहां पर भूंजी था वो भोजन अर्थ में तो होता है आत्मनेपद लेकिन ये ये पद है कि परस पद है भूंजी था आत्मनेपद है तो लेकिन पालन अर्थ है वेद में ये आत्मने पद परस्म पद कभी कभी छांदस हो जाते हैं व्याकरण के नियम लगते हैं लोक में तो भुंजी था शब्द का अर्थ निकलेगा पालयथा पालन करें तो पालन किसका करें तो आत्मान पालयथा ऐसा लगाना आत्मा की रक्षा करें आत्मा की रक्षा करने का होता है ये जो आ, सारा जगत आत्मा ही है इत्याकारक निश्चय का पालन आत्मबुद्धि का पालन ये किससे करना है तो त्यागेना तो त्याग किसका तो ये जो ये का पुत्रनाया विशनाया लोकसनायाुथा अथ भिषाचर्यन चरतीृदारण्यक्रुति कहती हैं पुत्रादी एष्नात्रादी एष्णात्रेगी यदि पुत्रेषना विशा लोकशना तो बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती ये पुत्रादि की येषनाएं अपनी अपने अपने विषय में बुद्धि को ले जाती हैं अधिकारी के और येष्णा त्रय का त्याग कर देंगे तो अनात्म विषयनी कोई ऐष के न रहने से मन अनात्मा में नहीं जाएगा मन में अनात्माकार चित्तवृत्ति नहीं होगी अनात्माकार चित्तवृत्ति न होने से चित्त आत्माकार ही रहेगा चित्त का आत्माकार ही रहना आत्मावस्थान माना जाता है स्वरूप माना जाता है ये जो स्वरूप है यही इसके अनुकूल है ये त्याग येष्णात्रय का त्याग ये स्वरूप अवस्थान के अनुकूल होने से माना जाता है स्वरूप अवस्थान के प्रतिकूल येष्णादि का त्याग करके आत्मा आत्मबुद्धि की रक्षा करें ये तीनों येष्णाएँ जिसमें नहीं रहेगी तो उसका कोई विक्षेपक न होने से उसके चित्त को अनात्मा के ओर ले जाने वाला कोई न होने से उसका चित्त आत्मावस्थित ही होगा चित्त का आत्मावस्थित रहना ये स्वरूप अवस्थान है वो माना जाता है आत्मा का पालन हो रहा है कहो या आत्मबुद्धि का पालन हो रहा है ये कहो और उस आत्मबुद्धि के पालन अनुकूल हैं त्याग इसलिए कहा तेन न त्यक्तें भुंजी था चतुर्थ पात की चर्चा हम लोग कल करता है